माता भी माता तो आइए सुनते हैं कहानी पंद्रह डाउनलोड की गाड़ी के छूटने में दो एक मिनट ही देर थी हरी बत्ती दी जा चुकी थी और सिग्नल डाउनलोड हो चुका था मुसाफिर अपने अपने डिब्बों में जाकर बैठ चुके थे जब सहसा दो फटेहाल औरतों में हाथापाई होने लगी एक औरत दूसरी की गोद में से बच्चा छीनने की कोशिश करने लगी और बच्चे वाली औरत एक हाथ से बच्चे को छाती से चिपकाए दूसरे से उस औरत के साथ जूझती हुई गाड़ी में चढ़ जाने की कोशिश करने लगी छोड़ छोड़ तुझे छोड़ तुझे मत खाए छोड़ गाड़ी छूट रही है नहीं दूंगी मर जाऊंगी तो भी नहीं दूंगी दूसरी ने बच्चे के लिए फिर से झपटते हुए कहा कुछ देर पहले दोनों औरतें आपस में खड़ी बातें कर रही थीं। अभी दोनों छीना झपटी करने लगी थीं। आसपास के लोग देखकर हैरान हुए तमाश भी इकट्ठे होने लगे प्लेटफॉर्म का बावर्दी हवलदार जो नल पर पानी पीने के लिए जा रहा था झगड़ा देख कर छड़ी हिलाता हुआ आगे बढ़ाया क्या बात है क्या हल्ला मचा रही हो उसने दबदबे के साथ कहा हवलदार को देखकर दोनों औरतें ठिटक गईं। दोनों हांफ रही थीं और जानवरों की तरह एक दूसरे को घूरे जा रही थीं। दो एक मुसाफिरों को गाड़ी पर चढ़ते देखकर बच्चे वाली औरत फिर से गाड़ी के की ओर लपकी लेकिन दूसरी ने झपट कर उसे पकड़ लिया और उसे खींचती हुई फिर प्लेटफॉर्म के बीचों बीच ले आई लटकते से अंगों वाला काला दुबला सा बच्चा औरत के कंधे में लगकर सो रहा था औरतों की हाथापाई में उसकी पतली लम्बूदरी सी गर्दन कभी झटके खाकर एक ओर लुढ़क जाती कभी दूसरी ओर लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं टूट रही थी मत हल्ला करो क्या बात है हवलदार ने छड़ी हिलाते हुए चिल्ला कर कहा और अपनी पतली बेंत की छड़ी दोनों औरतों के बीच खोजकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगा जो औरत बच्चा छीनने की कोशिश कर रही थी उसने अपनी बड़ी बड़ी कातर आँखों ऐसी हवलदार की ओर देखा तड़प कर बोली मेरा बच्चा लिए जा रही है नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा और फिर एक बार वह बच्चा छीनने के लिए लपकी गाड़ी छूट रही है छोड़ मुझे छोड़ बच्चे वाली औरत ने चिल्लाकर कहा और फिर गाड़ी के डिब्बे की ओर जाने लगी हवलदार ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया इसका बच्चा क्यों लिए जा रही है हवलदार ने कड़क पूछा इसका कहा है बच्चा मेरा है वो कहती है मेरा है बोलो किसका बच्चा है मेरा है दूसरी छोटी उम्र की औरत बोली और पड़ी। रूखे और व्याकुल फिर बच्चे की और बड़ी। जल्दी से जल्दी झगड़ा निपटाना चाहता था बच्चे वाली औरत से बोला बच्चा इसके हवाले कर दो क्यों दे दू बच्चा मेरा है तेरे पेट से पैदा हुआ था बच्चे वाली औरत चुप हो गई और घूर घूर कर दूसरी औरत की ओर और देखने लगी बोल तेरे पेट से पैदा हुआ था हवलदार ने फिर गुस्से में कहा पेट से पैदा नहीं हुआ, हुआ? तो तो क्या दूध तो मैंने पिलाया है, पिछले महीने से पिला रही हूँ दूध पिलाया है तो इससे बच्चा तेरा हो गया बच्चे को जबरदस्ती ले जा रही है जबरदस्ती क्यों ले जाऊंगी मेरे अपने बच्चे सलामत रहे इसी से पूछ लो डे खड़ी है दूसरी औरत को मुखातिब करके बोली कल मुही बोलती क्यों नहीं? मैंने तेरे बच्चे को चीना है इसने मुझे दे दे मैं इसे पाल लूंगी तब से मैं इसे पाल रही हूँ यह मुझे यहाँ छोड़ने आई थी और यहाँ आकर मुकर गयी हवलदार दूसरी औरत की ओर और मुड़ा तूने तो इसे खुद दिया था बच्चा औरत की बड़ी बड़ी उद्भ्रांत आंखें कुछ देर तक दूसरी औरत की ओर और देखती रहीं, फिर झुक गईं। दिया था पर बच्चा मेरा है मैं क्यों दूं? मैं नहीं दूंगी और निस्हाय सी फिर दूसरी औरत की ओर और देखने लगी पहले जो आंसू आंखों में फूट पड़े थे घबराहट के कारण फौरन ही सूख गए तूने दिया था तो अब वापस क्यूँ लेना चाहती है कातर नेत्र फिर एक बार ऊपर को उठे और उसका सारा बदन काप गया ये इसे परदेश लिए जा रही है और कहते कहते वो फिर रो पड़ी मैं सदा तेरे पास पड़ी रहूं बच्चे वाली औरत बाहें पसार पसार कर आसपास के लोगों को सुनाती हुई बोलने लगी मेरे डेरे वाले सभी लोग चले गए हैं यह मुझे छोड़ती नहीं थी कहती थी दस दिन और रुक जा फिर चली जाना फिर पाँच दिन और रुक जा फिर चली जाना अरे कहते कहते महीना हो गया मैं यहाँ कैसे पड़ी रहूँ आज गाड़ी चलने लगी तो कल मुँह मुकर गयी यह तेरे रिश्ते की है हवलदार ने पूछा रिश्ते की क्यूँ होगी जी या कठियावाड़ की है हम बन जा रहे है तू तो गाड़ी में कहा जा रही है फिरोजपुर जी वहाँ क्या है हम बन जा रहे है हवलदार जी पहले हमारे लोगों ने यहाँ जमीन ली थी पूरे दो साल हलवाई की है अब हमें फिरोजपुर में जमीन मिली है हमारे सभी लोग चले गए है यह तो मुझे छोड़ती ही नहीं थी हवलदार दुविधा में पड़ गया एक ने जन फेंक दिया दूसरी ने दूध पिलाकर बड़ा किया बच्चा किसका हुआ तेरा घर घाट कोई नहीं है जो अपना बच्चा इसे दे दिया तू रहती कहाँ है हवलदार ने बच्चे की माँ से पूछा यह कहाँ रहेगी जी पुल के पास फूस के झोपड़े हैं, ये वहीं रहती है हम भी वहीं रहते थे यह मेरी पड़ोसी है जी मजूरी करती है इसकी तो नाल भी मैं नहीं काटी थी बच्चे की माँ उद्भ्रांत से अपने बच्चे की ओर देखे जा रही थी लगता था जैसे वह कुछ सुन ही नहीं रही है इसका घरवाला घर कोई नहीं है जी ये तो मर्दों के पीछे भागती फिरती है। कोई इसे बसाता ही नहीं इसका घरबार होता तो बच्चे को जमकर फेंकने क्यों जाती इतने में गार्ड ने सीटी दी भीड़ में से छटकर लोग अपने अपने डिब्बों की ओर जाने लगे बंजारन भी डिब्बे की ओर घूमी बच्चे की माँ ने आगे बढ़कर उसके पाव पकड़ लिए मज्जा मत ले जा मेरे बच्चे को मत ले जा कुछ लोगों को तरस आ गया हवलदार ने दृढ़ता से आगे बढ़कर बंजारन से कहा बच्चा वापस दे दे अगर माँ बच्चा नहीं देना चाहती तो तू उसे हवलदार की आवाज में दृढ़ता थी बंजारन को इस निर्णय की आशा नहीं थी वह छटपटा गई मैं क्यों दे दू हाँ अपने बच्चे को कोई देता है क्या और किसको दे दू इसका तो ना घर है ना घाट गाड़ी छूट नहीं वाली है जल्दी कर बच्चा मां के हवाले कर वरना हवालात में दे दूंगा हवलदार ने अक्की बार कड़क कर कहा औरत घबरा गई और किन कर्तव्य विमूड सी आस खड़े लोगों को देखने लगी फिर अपनी साथीन की ओर देखकर चिल्लाई हराम जादी कुतिया यहाँ आकर मुकर गई ले बेगैरत ले संभाल फिर कहना दूध पिलाने को अरे जहर पिलाऊंगी इससे भी और तुझे भी सात महीने तक अपने बच्चे का पेट काट काट कर का इसे दूध पिलाया और झटक बच्चा उसके हाथ में दे दिया फूट फूट कर रोने लगी माँ ने अपना बच्चा छाती से लगाया बच्चे के मिलने से वह भी ममता की मारी रोने लगी अजीब तमाशा था दोनों औरतें रोए जा रही थीं। दोनों एक दूसरे की दुश्मन दोनों एक ही बच्चे की माताएं बेघर लोगो को नसने की तमीज होती है और न ही रोने की और कलह का कारण दुबला पतला पित्त का मारा बच्चा अब भी मुठिया बीच सो रहा था बंजारन गाली रोती बड़बड़ाती गाड़ी में चढ़ गई तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया ना? यहाँ से चली जाओ फौरन हवलदार ने सोए बच्चे की पीठ पर छड़ी की नोक रखते हुए धमका कर कहा फौरन चली जाओ यहाँ से बच्चे को छाती से चिपकाए माँ पीछे हट गयी भीड़ बिखर गयी डिबे के दरवाजे में खड़ी बंजारन अभी भी चिल्लाए जा रही थी कंजरी हरामजादी, तूने इसे जनते ही क्यों नहीं मार डाला हाँ जब भी मार डालेगी तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा नास्पीटी। बच्चे ने गोद पहचान रखी थी या तो इस कारण या तो हवलदार की बेद की नोक लगने के कारण बच्चा जाग गया और अपनी नन्ही मुठियों ऐसी पहले तो अपनी नाक पीसने लगा फिर आंखें और थोड़ी देर के बाद अपनी मुट्ठी मुंह में लेकर चूसने लगा औरत अभी भी उद्भ्रांत सी पीछे हट गई और प्लेटफॉर्म की दीवार के साथ जा खड़ी हुई। बच्चा दूध के धोखे में अपनी मुट्ठी चूसता रहा पर दूध न मिलता देख बिल्कुल जग गया और दोनों टांगे जोर जोर से पटककर रोने लगा माँ ने उसे दाए कंधे से हटाकर बाएं कंधे के साथ सिटा लिया लेकिन बच्चा और जोर जोर से रोने लगा मां परेशान हो उठी कभी बच्चे को एक करवट ले जाती तो कभी दूसरी कभी दाएं, तो कभी बाएं। बच्चे का रोना सुनकर डिब्बे के दरवाजे में खड़ी बंजारन फिर से चिल्लाने लगी मार डाल तू इसे मार डाल नाच इसे जहर क्यों नहीं दे देती अरे दोपहर से इसके मुंह में दूध की बूंद नहीं गई है बच्चा रोएगा नहीं हवलदार छड़ी झुलाता वहां से जा चुका था दो एक कुलियों को छोड़कर डिब्बे के सामने कोई नहीं था दूर पीछे की ओर नीली वर्दी वाला गार्ड हरी झंडी दिखा रहा था गाड़ी ने सीटी दी और चलने को हुई बच्चा रोए जा रहा था माँ ने फटे हुए कुर्ते की जेब से मुंगफली के कुछ दाने निकाले और बच्चे के मुंह में ठूसने लगी नासपीटी ये क्या किया तू क्या डाल रही है उसके मुँह में अरे मेरे बच्चे को मार डालेगी क्या कस्साए कजरी और घूमकर पहले एक छोटा सा टीन का डब्बा और फिर छोटी छोटी गठरी प्लेटफॉर्म पर फेंकी और बड़बड़ाती बर गालियां बकती हुई गाड़ी पर से उतर आई हरामजादी मेरी गाड़ी छुड़ा दी अरे तुझे मौत खाए ना पीटी गाड़ी निकल गई एक एक करके पुलिस स्टेशन के बाहर चले गए प्लेटफॉर्म पर मौन छा गया हवलदार अपनी गश्त पर दूर प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे तक पहुँच चुका था लेकिन जब छड़ी झुलाता हुआ वह वापस लौटा तो प्लेटफॉर्म के एक कोने में दीवार के साथ सटकर वही दोनों औरतें बैठी थीं। बंजारन अपने गोद में बच्चे को लिटाए उसे अपने आंचल में ढके हुए दूध पिला रही थी और पास बैठी बच्चे की मां धीरे धीरे अपने लाड़े के बाल सहला रही थी श्रोताओ आप सुन रहे थे भीष्म भी सहनी की कहानी माता विमाता कहानी आपको कैसी लगी फेसबुक पर या YouTube पर कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर आप हमसे WhatsApp पर जुड़ना चाहते हैं तो 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। YouTube से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करे अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट डब्ल्यू पर देखें। तो अगली किसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी गीता चौबे को नमस्कार सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानी वारवा